ओम सहनावत सहनो भुन सह वी कर्वावै तेजस्विनामस्वषा ओम शांति शांति शांति हा जी कल के प्रसंग में कुछ पूछना तो नहीं है हाँ जी हा जी अभी तो वो बताना बाकी है ना कल बताया था ना धर्म शब्द का यहाँ पर अर्थ है द्रव्य पदार्थ, पदार्थ। हम्म और तो पदार्थ में अभी तो अस्तित्व तो अस्तित्व तो तीन चीज़ होती है तो तो की परिभाषा क्या है अस्तित क्या तो, अस्तित्व अस्तित्व तो जिसकी सत्ता हो जिसकी विद्यमानता हो विद्यमानता किस रूप रूप में में हो, में हो द्रव्य किसी भी रूप किसी में किसी रूप में विद्यमान द्रव्य रूप रूप में, में, गुण के कर्म के रूप में सामान्य के रूप में विशेष के रूप में समवाय के रूप में किसी भी रूप में हो। ये जो, होता जी अपना तो व्याख्या अब यहां से की व्याख्या से शुरू करते हैं जिस धर्म क्या होता है, तो है सिद्धि वो नहीं अथ शब्द और अतः शब्द फिर धर्मम व्याख्या कर देंगे, तो तो यहां से करते हैं। इस कारण से वही है ना अतः जो है पंचमी अर्थ में है ना शब्द पंचमी के अर्थ में शब्द है कारण अर्थ में, अर्थ में। वो तो है वो तो है, वो तो ठीक है है होगा और ये भी अर्थ हो सकता है। क्या यहाँ से हम इस धर्म की कहा से कहां से का हो रहा है अब यहाँ से? से कोई अर्थ नहीं निकल रहा ना अभी यहाँ से वो हेतु अर्थ को बताने वाला है से से इस शास्त्र के आदि जो सीधा सीधा अर्थ स्पष्ट समझ में आ रहा है ना नहीं वो भी नहीं इसी से अर्थ अभिव्यक्त नहीं हो रहा यहाँ से का मतलब कहा से अभी शास्त्र तो प्रारंभ किया जा रहा है फिर वहां पर भी यहाँ से कहने की आवश्यकता नहीं प्रारंभ तो प्रारंभ ही शास्त्र का हो ही रहा फिर उसी को यहाँ से कहने की कोई आवश्यकता नहीं नहीं निकालना चाह रहा रहे हो निकल नहीं है हाँ बताइए इसे थोड़ा ऐसा ही प्रतीत हो सकता है है भी राधा क्या का कोई और ग्रंथ होता पता नहीं मेरे को मेरी दृष्टि में तो अभी तक ऐसा कोई आया नहीं है कनाद का और कोई ग्रंथ हो यही वैशेषिक दर्शन ही है एक ऋषि के दो ही ग्रंथ उपलब्ध है वर्तमान में वैसे प्रत्येक ऋषि का एक एक ग्रंथ होता है एक ही ऋषि है जिसके दो ग्रंथ उपलब्ध है नहीं महर्षि पतंजलि का पतंजलि का योग सूत्र एक है और महाभाष्य एक है पतंजलि वो लोग मानते हैं तो उसका दे दे दे। कोई आधार तो है नहीं ना, नहीं, ना। क्या आधार है क्योंकि पतंजलि से सोच रहा हूं। कि अगर पतंजलि जो जो है, ये ये जो है है ये पाणिनि के बाद हुए ये निश्चित है कौन ये पतंजलि महावा शिकार, शिकार पाणिनि के बाद हुए है। ये निश्चित है अच्छा ठीक है पाणिनि जो है अपने सूत्रों में जैसे या उस समय जो भाष्य जो भी किए होंगे वो तो पांडव का और कुरुक्षेत्र आदि का जो भी है उनकी जो कहीं कहीं कुछ जगह चर्चा कुछ शब्द आदि का प्रसंग आने पर की है जी तो उससे पता लगा कि पाणिनि जो है महाभारत के काल में अब कुछ काल बाद में हुई पाणिनी दी जी जी तो और पतंजलि जो है योग दर्शन और पहले क्यों क्योंकि जो जो है, जो व्यास व्यास से है में हुए हुए हैं वो वो देखेंगे जब पहले होंगे नहीं पहले बाद में वो तो क्या समान समान काल भी तो हो सकता है पहले ही हुए ऐसा कोई जरूरी नहीं है समान काल का भी हो सकता है अब आप देखेंगे जैसे जैमनी और समान काल में ही है ना तो ऐसा कोई नियम नहीं है वो बड़े से से नहीं वो है, तो है पूर्व वो तो शिष्य होने के कारण से ऐसा लग रहा है ठीक है लेकिन समान काल में भी तो हो सकते है ना दो ऋषि मान लीजिए मैं कुछ लिखू उस पर सत्यजीत जी कुछ व्याख्या करे या वो कुछ लिखे मैं उसके ऊपर व्याख्या करूँ तो हो सकता नहीं हो सकता या आप दोनों मित्र हैं आपने कुछ लिखा है तो उसकी व्याख्या दूसरे मित्र ने किया है ऐसा हो सकता है मित्र होने के नाते भी हो सकता है बिना मित्र होने के नाते भी हो सकता है आदर के लिए किसी का काम कोई कर सकता है उसमें कोई बात नहीं हम ये निर्धारण नहीं कर सकते कि ये उससे पहले ही हुए हैं ये बाद में ही हुए हैं ये बिल्कुल निर्धारण नहीं कर सकते समान काल भी हो सकता है मैं ये मना नहीं कर रहा हूं कि पहले नहीं हुए होंगे और फिर आप इसका भी मना नहीं कर सकते कि समान काल में नहीं हुए होंगे ना आपके पास प्रमाण है ना मेरे पास प्रमाण है दोनों संभावनाएं हो सकती है खैर फिर एक ही व्यक्ति ही हो सकते हैं अलग अलग व्यक्ति भी हो सकते हैं दोनों संभावना है जहां दोनों संभावनाए तो फिर आग्रह नहीं होता है वहां पर जहां संभावना दोनों होती हैं वो फिर एक पक्ष का आग्रह नहीं हो सकता अभी अपने न्यायदर्शन में पढ़ा है ना दूसरे अध्याय में त्रैकाल या सिद्धे प्रत्यक्षादी प्रमाणा नाम त्रैकाल तो वहां पर सिद्धांती ने स्पष्ट किया है कि आपने ये जो तीनों कालों में असिद्धि जो कहना चाह रहे हो आपका मतलब क्या है? आप क्या कहना चाहते हैं क्या आप ये कहना चाहते हैं कि प्रमाणों की संभावना का निषेध करना चाहते हो प्रमाणों की संभावना को निषेध करना चाहते हो अथवा प्रमाणों की असंभावना को बताना चाहते हो और संभावना को आप निषेध करना चाहते तो संभावना में तो स्वीकार किया जाता है फिर स्वीकार करके निषेध नहीं कर सकते आप ठीक तो संभावना जहां होती है वहां पर दोनों बात मानी जाती है एक ही ही मानना चाहिए ऐसा आग्रह नहीं होता है मेरी बात समझ में आ रही है चले आगे हाँ जी बोलिए तो जी जी ये कहते अभिमुखी अभ, भूत उदय जो अभिमुखी यानी सम्मुख है जो आपके सम्मुख उदय होने वाला है या उदय हो रहा है वो किस रूप में हो सकता है तो कह रहे हैं भावी ना उत्कर्ष वो भावी के रूप में है भावी यानी भविष्य में आपके सामने उदय होने वाला है वो दो प्रकार से उदय हो सकता है एक यह जन्म में और एक परजन्म में जो अभ्युदय है अभी आपके सामने उदय तो हुआ नहीं है कुछ समय के बाद उत्पन्न होगा 10 साल के बाद हो सकता है बीस साल के बाद हो सकता है मृत्यु के समय भी हो सकता है इस जन्म में कभी भी उदय होने वाला है लेकिन भावी है अभी उदय हुआ नहीं है अथवा पर में है शब्द को अभिमुखी भूत मतलब सम्मुख उदय होने वाले का आ, उदय होने का सुख अभ्युदय सुख है ना वो मतलब वो अभ्युदय जो है ये सुख का विशेषण है अभ्युदयम किम सुखम निश्रेषम किम सुखमुखी भूत सुख को को को नहीं बोला इन्होंने को को से, से खोला है ना पर ये जन्मनी परत्र जन्मनी सांसारिक सुख ऐश्वर्य ऐश्वर्य ऐश्वर्य ऐश्वर्य को ले रहे हैं तो ऐश्वर्य को ही तो ले रहे हैं ना सांसारिक सुख ऐश्वर्य से सुख रूपी ऐश्वर्य सुख रूपी ऐश्वर्य को ही अभ्युदय कहते हैं धर्म है कि धर्म से अभ्युदय होता है जी धर्म ही को भी खोलेंगे ना कार्यकार्बंध लग, लगा सकते है ना उसमें क्या दिक्कत है अभ्युदय निश्चे सिद्धि अभ्युदय निश्चे को खोल रहे हैं ना यहाँ पर धर्म को कहाँ खोल रहे हैं सा सा जिससे इसकी सिद्धि होती है, उसको धर्म कहते हैं जिससे अभ्युदय की सिद्धि होती है और निश्रेयस की सिद्धि होती है न की अभ्युदय निश्रेयस को धर्म कह रहे हैं यहाँ पर स धर्म स खुद धर्मोति ये न अभ्युदय से सिद्धिर्भवती ये नये सिद्धिर्भवती एवं सच हाँ, तो तो उस धर्म की व्याख्या करनी है जिस धर्म से अभ्युदय की सिद्धि होती है तो तो को नहीं खोला क्या अभ्युदय को नहीं खोला अभ्युदय को तो खोला ही है अभिमुखी किसका दिखाई नहीं देने देखिए देखिये अभिमुखी भूत उदय फिर उसको बोला है उत्कर्षि अभिमुखीभूत उदय होने वाला क्या है उत्कर्ष है वो उत्कर्ष क्या है यह परत्र जन्म इस जन्म में और पर जन्म में अगले जन्म में उदय होता है किस रूप में होता है सांसारिक सुख से ऐश्वर्य सांसारिक सुख ऐश्वर्य के रूप में उदय होता है यह सांसारिक सुख ऐश्वर्य ही अभ्युदय है यह अभ्युदय को खोल के समझाया जा रहा है हाँ जी हाँ जी नहीं अभिमुखी भूत उदय जो सम्मुख उदय होने वाला है ऐसा उत्कर्ष ऐसा उत्कर्ष जो कि इस जन्म में भी होता है पर जन्म में भी होता है और जो कि सांसारिक है वो सांसारिक सुख विराम हाँ पूर्ण विराम वो तो टिप्पणी की दृष्टि से दिया है ये जो टिप्पणी दृष्टा दृष्टादृष्ट प्रयोजना दृष्टाभावे प्रयोजन अभ्युदय अभ्युदया, अभ्युदया ये वैशिष्ट दर्शन कई उन्होंने टिप्पणी दिया है, देना है नहीं पूर्ण विराम नहीं भी दो कोई बात नहीं पुनश्च आगे बोला ना पुनश्च निश्रेस नितान्त कल्याण से मोक्ष से सिद्धिर्भवे की सिद्धि और मोक्ष की सिद्धि यु धर्म धर्म पद वाच्य सख्यातव्य है ऐसा है इसी सूत्र के ऊपर जो जो है है सचा किन शब्द किया हुआ ये धर्म है पदार्थ उन पदार्थों से निश्रेष की सिद्धि होती उन पदार्थों को जान लेने से अभ्युदय की और निश्रेष की सिद्धि होती है यहाँ धर्म शब्द पदार्थवाची है पदार्थ के के लिए आया। जी तो इसके जो सूत्र के भाष्य के धर्म का, और का फल बताया गया हाँ जी हाँ तो सच धर्म धर्म का स्वरूप का मतलब है धर्म धर्म की परिभाषा धर्म की सच धर्म से कि स्वरूप क्या क्या सच धर्म किम स्वरूप नहीं धर्मस्य किम स्वरूप नहीं सच धर्म किम स्वरूप वह धर्म किस स्वरूप वाला है यानी किस परिभाषा वाला है प्रथमांत है किम फल किस फल वाला है जी प्रथमांत है यहां पर सच धर्म किम स्वरूप वह धर्म किस स्वभाव वाला है और किस फल वाला है यानी वह धर्म किस स्वरूप को रखता है और वह धर्म किस फल को देता है ये इसका अभिप्राय हाँ जी जी हम हम सुख धर्म धर्म जो मोक्ष मार्ग चिंतन है किंतु वो कहते हैं ना केवल सांसारिक सुख ऐश्वर्य धर्म ये जो धर्म हम बताने जा रहे हैं उस धर्म से केवल सांसारिक सुख ऐश्वर्य नहीं मिलता है केवल सांसारिक सुख नहीं मिलता है और न ही केवल मोक्ष सुख मिलता है बल्कि दोनों ही सुख मिलते हैं उस धर्म से आपने कि सांसारिक सुख के अध्यार करके ले रहे। ऐसा ये ये तो बोलने का पंक्ति जो वचन बोला है ना ये इसका चिंतन मात्रम का मतलब केवल उसका चिंतन करना ही चिंतन करना मतलब उस पर विचार करना अर्थ नहीं है यहाँ पर चिंतन शब्द का तो मतलब मोक्ष मार्ग चिंतन का मतलब है मोक्ष सुख ऐसा वो वो लिख सकते थे जैसे सांसारिक सुख ऐश्वर्य न केवलम धर्म ऐसा भी लिख सकते हैं ऐसा भी लिख सकते हैं पर लिखने वाले ने सुख शब्द का ना लिख करके चिंतन मात्रम ऐसे शब्द लिख दिया जैसे जैसे हम अभी आप जैसे ले ये रहे हैं विपरीत लिया न केवल सांसारिक सुख ऐश्वर्य केवल सांसारिक के सुख की चिंतन करना या मोक्ष मार्ग का केवल चिंतन करना ही धर्म नहीं है क्योंकि हाँ। यदि मोक्ष चिंतन शब्द का अर्थ मोक्ष सुख किया जाए तो धर्म से तो मोक्ष की प्राप्ति होती है धर्म तो मोक्ष के मोक्ष की प्राप्ति में सहायक है वो तो धर्म कभी कहा ही नहीं जा सकता क्या क्या यदि यहाँ पे चिंतन शब्द जो जो अर्थ किया जा रहा है जो किया जा रहा है जी यदि कोई भी इस प्रकार ले नहीं सकता क्या आप कहना चाहते है क्यों आप लोगों को पकड़ में आ रहा है क्या कहना चाहते है आप कुछ कुछ और बोलना चाह रहे होंगे कुछ और बोल रहे हो बोल रहे हैं तो आप क्या कहना चाहते हैं अगर यहाँ मोक्ष सुख लेते हैं जे, जे, तो क्या है आपत्ति आ रहा है, तो है, हाँ, हाँ, है? धर्म है।, है और ये उसी को धर्म कह रहे ये मोक्ष के सुख को प्राप्त होना ही धर्म के नहीं नहीं नहीं ये नहीं कहना चाह रहे वो ये कहना चाह रहे है कि मुख सांसारिक सुख देने वाला ही धर्म हो केवल सांसारिक सुख को देता हो धर्म ऐसा नहीं है या सुख देता हो केवल ऐसा भी नहीं है दोनों को देने वाला है ये कहना चाह रहे हैं ये जो धर्म है इस धर्म से दोनों प्राप्त होते हैं केवल एक नहीं प्राप्त होता है एक पक्ष एकांत पक्ष को हटा रहा है कहां सुख का ऐश्वर्य धर्म आगे। आगे। तो, यह तो अलग नहीं। तो अलग चीज बोल कि वाक्य अच्छा आप ये बताइए अच्छा अगर ऐसा नहीं लेते तो क्या कहते हैं ये चिंतन कर रहे वो मात्र धर्म नहीं है या जो मोक्ष मार्ग का चिंतन कर रहे वो मात्र धर्म नहीं है ऐसा कहने का अभिप्राय नहीं है यहाँ पर क्यूँकी आप सूत्र को देखिएगा ना सूत्र ये कहता है धर्म से दो प्रयोजन की प्राप्ति हो रही है ये तो अभ्युदय निश्चित सिद्धि सधर्म जिससे अभ्युदय की सिद्धि होती है जिससे की सिद्धि होती है उसको धर्म कहते हैं अर्थात धर्म से अभ्युदय को तो प्राप्त कराना बताया जा रहा है और धर्म से निश्रेष को तो प्राप्त कराना बताया जा रहा है ये जो आप बोल रहे हैं जिससे प्राप्ति होती है सूत्र कह स्वयं कह रहे हैं ना भाष्य को उसी के आधार पर अर्थ, अर्थ करोगे ना आप भाष्य को सूत्र के आधार पर ही तो अर्थ निकलवाओगे ना भाष्य से जोड़ रही हो तो, तो सुनिए मैं आपको बताता हूं व्याकरण पड़े हुए है यहां इसका अभिप्राय है न केवल सांसारिक सुख ऐश्वर्यम धर्म यानी सांसारिक ऐश्वर्य देने वाला धर्म नहीं है ये इसका अर्थ है यानी धर्म शब्द का यह विशेषण बनाया जा रहा है इसको ये सांसारिक ऐश्वर्य देने वाला धर्म नहीं और ना ही ये धर्म केवल मोक्ष सुख देने वाला है ये दोनों को देने वाला है यह कहना चाह रहे यह व्याकरण की दृष्टि से भी कोई गलत नहीं है वाक्य पकड़ में आ रहा है नहीं आ रहा है आप वेद से पूछ लेना बाद में सब देखिए ये कहना चाह रहे हैं केवलम सांसारिक सुख ऐश्वर्यम धर्म न ठीक है न केवल सांसारिक ऐश्वर्य को देने वाला धर्म नहीं है एक बात फिर कह रहे हैं मौ, नच मोक्ष मार्ग चिंतन मात्रम और नहीं नहीं मोक्ष सुख को देने वाला धर्म है मोक्ष मार्ग चिंतनम का मतलब है आ, वो मोक्ष ठीक है मोक्ष सुख को ही तो देगा ना धर्म क्योंकि सूत्र कह रहा है वो तो ठीक है मोक्ष सुख को देगा धर्म ये ऐसा कर लीजिएगा अगर सुख को नहीं लेना आपको परेशानी हो रहा है एक ही बात है न ही ये मोक्ष को देने वाला केवल मोक्ष को देने वाला नहीं है केवल सांसारिक ऐश्वर्य को देने वाला नहीं है दोनों को देने वाला है ऐसा है में किस ले ले। अच्छा चिंतन से क्या कहना चाहेंगे ऐसा कोई अभिप्रा चिंतन करने का, चिंतन करने का कोई अभिप्राय नहीं नहीं नहीं है है है है चिंतन चिंतन करने करने का का मतलब तो केवल केवल बताया जा रहा है, धर्म मोक्ष को देने वाला केवल नहीं है। अब भाष्यकार ने ऐसे शब्द का प्रयोग किया है इसलिए आपको ऐसा अटपटा सा लग रहा है यहाँ केवल ये कहते हैं न मोक्ष मार्गम धर्म इसमें ऐसा होता है ऐसा होता है यहाँ ये जो आ, अब मैं चिंतन मात्र शब्द का अभिप्राय आपको बता रहा हूं होता क्या है जब आ, कोई क्या हो है? कोई धातु जो होती है ना उस धातु के कई सारे अर्थ होते हैं तो जैसे गत्यर्थक धातु होता है ना उसमें गमन भी अर्थ होता है प्राप्ति भी अर्थ होता है ज्ञान भी अर्थ होता है ठीक है ना तो यहां पर आप गमन अर्थ ले सकते हैं ज्ञानर्थ ले सकते प्राप्त अर्थ ले सकते हैं, ले सकते हैं। थी थी हाँ वो ही ज्ञानार्थक भी ले सकते हैं। तीनों में से कोई एक ले सकते हैं आप क्योंकि वो ज्ञान जो है तक में आ जाता है इस दृष्टिकोण से कह रहा हूं कि तक भी ले सकते हैं तो जो वहां तक पहुंचाने वाला है ना उसको भी वहां पर सुख के लिए कहा जाता है यानी जो मार्ग आपको सुख देने वाला है ना उस मार्ग को भी सुख कह दिया जाता है मतलब कार्य को ही कारण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं कार्य को कारण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, कारण को कार्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। यह शास्त्रों में चलता है इस पंक्ति का धर्म केवल सांसाह सुख को देने वाला नहीं है। धर्म केवल मोक्ष को देने वाला नहीं दोनों को देने वाला है ठीक है हाँ जी सांसारिक सुख ऐश्वर्य न केवल हाँ अच्छा आप बताइए इसका क्या अर्थ होता है हाँ, मैं जो कह रहा हूँ हाँ, सीधा जो पंक्ति निकल रहा है हाँ सांसारिक सुख ऐश्वर्यम सांसारिक सुख जो ऐश्वर्य है वह केवल धर्म नहीं है ठीक है आप ये कर रहे की थी। ठीक है हाँ, ठीक है आगे अगला, अगला। मोक्ष मार्ग मोक्ष, मार, मोक्ष के मार्ग का चिंता मात्र करना ये भी कोई धर्म नहीं है। ठीक है ठीक है आगे आगे बताओ तो, आगे पंक्ति का तो, धर्म अर्थात जो सुख की जगह आप जो यहाँ मोक्ष मार्ग चिंतन की जगह सुख का प्रयोग कर रहे उसको छोड़ दो आप, अपना आप, आप आप जैसे यहां सुख का प्रयोग कर रहे थे इसी प्रकार में यहाँ चिंतन शब्द का प्रयोग करूंगा न केवल सांसारिकिंन धर्म नोक्ष मार्ग चिंतन धर्म अपितु उभय सहभाव या तो उभय संपत्ति धर्म दोनों का चिंतन करना धर्म अच्छा दोनों का चिंतन ठीक है तो चिंतन से फिर मोक्ष की प्राप्ति हो चिंतन से मोक्ष की प्राप्ति होगी तो चिंतन से मोक्ष की प्राप्ति तो होगी उसमें कोई आपत्ति नहीं है केवल चिंतन मात्र से कौन सा तो चिंतन धर्म है ये जो दो दोनों पता सांसारिक वस्तुओं का चिंतन करना और मोक्ष का चिंतन करना नहीं इसका यह आर्थी ही नहीं है ना नहीं निकल रहा वो आप लगा रहे हैं ऐसा मैं यहाँ चिंतन बताने का को कोई आवश्यक कोई प्रसंग नहीं है कि तो नहीं एक मिनट सांसारिक ऐश्वर्य की चिंतन करना और मोक्ष का चिंतन करना यहाँ बताया नहीं जा रहा है चिंतन तो कोई भी कर सकता है चिंतन करने मात्र से किसी को कोई उपलब्धि नहीं होती है मैं अगर सांसारिक सुख का चिंतन करूं मोक्ष का चिंतन करूं तो मेरे कोई मोक्ष मिलने वाला नहीं है सांसारिक पदार्थों को मैं जानूं या जो भी पदार्थ सब पदार्थों को जानूं और उसको जानकर करके उसको आचरण में लाऊं तब मेरे को मोक्ष मिल सकता है चिंतन करेंगे तभी तो, जानेंगे। जानेंगे तो मतलब तो तो तो ये यानी जो बात सीधा निकल रही है वो आप इतना टेढ़ा घुमा करके वहां तक क्यों ले जाना तो तो चाह रहे पंक्ति वो नहीं कह रही है ये तो सीधा सीधा है सांसारिक सुख केवल सांसारिक सुख धर्म नहीं है <invece> और केवल मोक्ष धर्म नहीं है दोनों को धर्म मानना चाहिए दोनों का सहभाव को ही धर्म मानना चाहिए अर्थात इन दोनों धर्म से इन दोनों की सिद्धि होती है मुख्य बात है कहने का मतलब सांसारिक सुख धर्म नहीं है मोक्ष धर्म नहीं है दोनों ही मिलकर के धर्म है अर्थात इन दोनों की सिद्धि धर्म से होती है ये कहना चाहते हैं मुख्य अभिप्राय तो ये है ठीक है हाँ जी हाँ जी बोलिए यहाँ पर का तो हमने साधन साधन देखा था कि धर्म की कहा गया धर्मकर्म स्वभाव हाँ जीत कहा गया है ये सब साधन माने जाएंगे स्वभाव यहाँ सब साधन है इनको जानना ही इनको जानकर के इनको इनके अनुसार चलने से तो निश्चे की प्राप्ति होगी इन पदार्थों को धर्म शब्द से कहा है ऐसा है कि धर्म यद्यपि गुण को लिया जाता है धर्म तो यहाँ गुण शब्द इसलिए रख दिया है क्योंकि धर्म कहने मात्र से सब ग्रहण होता है यानी धर्मी भी ग्रहण होता है धर्म को रखने से धर्मी का भी ग्रहण हो जाता है क्योंकि गुण बिना धर्मी के नहीं रह सकते इसलिए धर्म बोल करके वो धर्मी को भी ग्रहण कराना चाह रहे द्रव्य के तो रहते है। तो द्रव्य रहते हैं तो तो स्वयं ही धर्म कैसे तो होगा धर्मी हमेशा ऐसा है धर्म धर्म का मतलब या द्रव्य को धर्म नहीं कह रहे द्रव्य को धर्म द्र... धर्म नहीं कह रहे यहाँ पर ये यह जो धर्म शब्द पड़ा है ये गुणों को लेकर के पड़ा है गुण ठीक है ना क्योंकि धर्म धर्मी हाँ, जो धर्म है वो धर्मी के आश्रित रहता है तो धर्म को लेने से धर्मी भी अपने आप आ जाएगा हाँ, आ जाएगा लेकिन द्रव्य तो हमेशा धर्मी ही रहता है कभी भी। हाँ ठीक है क्या धर्मी को भी धर्म नहीं कह सकते, सकते हैं धर्मी कोई धर्म नहीं कह रहे यहां पर तो ये, से जो ये पहले सुनिए धर्म शब्द से यहां केवल विशेषता को लिया है पदार्थ की विशेषता को धर्म शब्द से कहा और ये विशेषता बिना धर्मी के नहीं होता है ठीक है ना तो यहां धर्म शब्द से दोनों का ग्राम है धर्मी का भी और धर्म का भी यानी पदार्थ का धर्म शब्द पदार्थवाची यह कहना चाह रहा हूं रहा हूं। तो इसमें क्या आप कहना चाह रहे हैं आप जो जो कह रहे हो लेकिन एक चीज़ द्रव्य इसको छोड़ कर के सकता नहीं क्यों जो द्रव्य है वो भी तो पदार्थ है ठीक पदार्थ है अब आपको समस्या क्या वो धर्म नहीं है, द्रव्य। मैं कब कह रहा हूँ धर्म द्रव्य होता है मैंने नहीं कहा, पर अभी तो आपने कहा कि ये सब धर्म का मतलब यहाँ पदार्थ है है। तो ठीक है कह रहे हो ना तो द्रव्य भी तो पदार्थ है ना तो धर्म शब्द से पदार्थ का ग्रहण है धर्म शब्द से पदार्थ का ग्रहण है अब बोलो आप क्या कहना चाहते हैं मैं इसलिए कह रहा था कि धर्म तो साधन होता मैं है कह रहा कौन धर्म जो ये धर्म बताया जा रहा है ये धर्म साधन है कौन से धर्म जो, जो आपके अनुसार ये, ये छह पदार्थ आ, ये पदार्थ तो, किसके लिए साधन है हाँ तो ठीक है साधन है आ, तो, तो द्रव्य साधन नहीं बनता है बनता है, है तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं इससे तो इसमें द्रव्य जो विशेष रूप से है द्रव्य तो स्वयं धर्मी होता है मैं ये द्रव्य स्वयं धर्मीय द्रव्य स्वयं धर्मी होता है तो उसको धर्म कैसे किना? देखो ये क्या पूछना चाहिए हाँ तो द्रव्य भी तो आ रहा है ना तो, के रहा धर्म शब्द के है, बोला तो है? वो वो गलत बोल रहे हैं ना मैं तो यही तो कहना चाह रहा हूँ जब ये छह पदार्थों को यहाँ पर धर्म शब्द से कहा जा रहा है ठीक है छह पदार्थों को धर्म शब्द से कहा जा रहा है तो अब धर्म कहने से द्रव्य का ग्रहण हो रहा है धर्म शब्द से द्रव्य का ग्रहण हो रहा है धर्म शब्द से गुण का ग्रहण हो रहा है धर्म शब्द से कर्म का ग्रहण हो रहा है छह पदार्थों का ग्रहण हो रहा है पकड़ना आ गया जब धर्म शब्द से द्रव्य को ग्रहण हो रहा है तो यहां धर्म का अर्थ क्या बताया जा रहा है द्रव्य बताया जा रहा है और धर्म शब्द से गुण बताया जा रहा है अब आपका जो प्रश्न है द्रव्य को लेकर के द्रव्य को धर्म कैसे द्रव्य धर्म कैसे बनता है प्रश्न है ना तो ये तो धर्म शब्द द्रव्य का पर्याय वाची है पकड़ में आ रहा है तो उस स्थिति में आपका प्रश्न ही नहीं बनता है चलिए हाँ जीतु हाँ जी, हाँ जी। उभय उभय संपत्ति धर्म यानी दोनों का वहां होना ही धर्म है यानी दोनों प्रयोजन का वहां पर होना ही धर्म है यानी धर्म दोनों प्रयोजनों को सिद्ध कराने वाला है ये इसका भी अभिप्राय किंतु उभय सहभा दोनों का ग्रहण है अभ्युदय को और निश्रेष को दोनों का ग्रहण किया जा रहा है धर्म शब्द से दोनों का एक साथ रहना हाँ जी यानी दोनों की उपस्थिति कोई धर्म कहा जाएगा धर्म से केवल एक अभ्युदय नहीं ले सकते धर्म से केवल निश्वेष को ले स... नहीं ले सकते धर्म शब्द से दोनों को लेना चाहिए यानी धर्म से दोनों की सिद्धि होती है एक को नहीं ले सकते ये कहना चाह रहे हैं ठीक है अब आगे बढ़े जी बता दिया ना ये पदार्थ है धर्म का मतलब यह पदार्थ है हाँ ये पता नहीं मतलब ये है धर्म से विशेषता को भी लिया जा सकता है तो इन जो छह पदार्थों की विशेषता है ना उन उनको भी ले सकते हैं और विशेषता बिना विशेषी के नहीं रहता यानी धर्म बिना धर्मी के नहीं रहते इसलिए धर्म से धर्मी का भी ग्रहण होता, होता है धर्मों का भी ग्रहण होता है इसलिए वहां धर्म शब्द पड़ा है ये मैं कहने वाला था ठीक है अब कहाँ चलेगा किंच यहाँ से किंच आदि धर्मशास्त्रु प्रतिपादित तथा पूर्वमी मीमांसाया वर्णित धर्मस्य व्याख्यानमत्र व्याख्यान नास्ति मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित और मीमांसा में वर्णित जो धर्म है उसका व्याख्यान करना इस शास्त्र का लक्ष्य नहीं पुनः पुनः धर्मं कीम कीम धर्मं किम् निजाधिकारं तथा व्याख्या स्वात्मानं प्रमाणीभूत मन्यते भाव उच्चते नैवम् तो कहते हैं अच्छा उन दोनों में प्रतिपादित धर्म की व्याख्या आप नहीं करना चाहते हैं तो कहते हैं पुनः फिर किम अन्यतम धर्म व्याख्यात उन दोनों से भिन्न किसी और धर्म की व्याख्या करने के लिए आप उद्यत हुए हैं निजा अपने आप को अधिकार मानते हैं कि उन दोनों से भिन्न धर्म को मैं बताना चाह रहा हूं अथा तथा करने अगर आप अपना निजी अधिकार मानते हो उन दोनों से भिन्न धर्म को बताना चाहते हो तो ऐसा धर्म को बता करके तथा करने ऐसा बताने पर स्वात्मानं प्रमाण मन्यते अपने आप को प्रमाण मानना चाहते हो कोई नया धर्म बता करके मनुस्मृति आदि ग्रंथों में जिस धर्म को बताना चाहते हो वो आप बताना नहीं चाहते हैं मीमांसा में जो धर्म बताया जा रहा है उसको आप बताना नहीं चाहते उन दोनों से भिन्न धर्म को बता करके कोई अपने आप कोई बोध बड़ा मानना चाहते हैं आप कोई नया धर्म प्रस्तुत करना चाहते हो क्या ये प्रश्न है तो उच्चते नहीं वम ना हम ऐसा नहीं करना चाहते किंतु तदवचनाद आमनाय प्रामाण्यम हम जो भी धर्म बताना चाह रहे हैं वो धर्म आमनाई में बताया गया है वेद में बताया गया है केवल वेद में बताए हुए धर्म को ही हम बताना चाहते हैं हमारा अपना कोई नया धर्म नहीं ये इसका अभिप्राय है तो बोलिए तदवचनामनायस्य प्रामाण्यम तो सूत्र में तदवचनात है तत्शब्दे तद न प्रकृतों धर्म शब्दों ग्रीयते सूत्र में तद शब्द से प्रकरण में आ रहा है जो धर्म उस धर्म शब्द को ग्रहण किया जाता है तद शब्द से तो तद वचनम अर्थात तस् धर्म से वचनम तदवचन उस धर्म के वचन को यहाँ तदवचन कहा है अब वचनम में जो प्रत्यय है उस प्रत्यय को लेकर के बताया जा रहा है उच्चते अस्मिन नीति वचनम जिसमें वचन को कहा जाता है यानी ये जो वचन में लुट प्रत्यय है वो अधिकरण में आया है अधिकरण अर्थ में आया है तो इस, इसका जो अर्थ होगा वो अलग प्रकार का होगा मतलब धर्म की व्याख्या में जो हम धर्म की व्याख्या कर रहे हैं उस धर्म की व्याख्या में अधिकरण अर्थ में लिया जा रहा है उस व्याख्या में वेद प्रामाण है ऐसा अर्थ निकलेगा प्रवचन शास्त्रम शास्त्रम धर्म प्रवचन शास्त्रम, तो ये तद्वचनम का मतलब हो गया उस धर्म का वचन ठीक है तो धर्म का वचन अब धर्म का वचन ये वचन क्या हुआ है वचन ये आधार अर्थ में है तो प्रवचन शास्त्रम ये प्रवचन शास्त्र है ये जो ओ, वेद बताया जा रहा है यह प्रवचन शास्त्र है धर्म प्रवचन शास्त्रम वो धर्म को बताने वाला शास्त्र है तस्मात इसी कारण से धर्म प्रवचन शास्त्र हम जो भी बता रहे हैं वो धर्म को बताने वाला शास्त्र होने से हम जो कुछ भी बताना चाह रहे हैं वो धर्म को बताने वाला शास्त्र होने से उस शास्त्र में उस व्याख्या में आमना यामाण्यम आमनायिका प्रमाण है यानी वेदस्य से प्रमाणत्म स्वीकुर्वे हम वेद की प्रमाणता को स्वीकार करते हैं पकड़ में आ रहे क्या कहना चाहते हैं यानी तदवचनात्मना प्रामान्यम तदवचनात् धर्म प्रवचन वचनत्वात धर्म प्रवचन शास्त्रत्वाद धर्म प्रवचन शास्त्र होने से जो वैशेषिक को हम जो रख रहे हैं एक ऐसा शास्त्र है धर्म को बताने वाला शास्त्र ठीक है तो धर्म को बताने वाला शास्त्र है तो धर्म को बचाने वाला बताने वाला शास्त्र होने के कारण से हमारे इस व्याख्या में वेद की प्रमाणिकता है ठीक है तो तद वचनाद में यद्यपि सब पंचमी विभक्ति है पर इस पंचमी विभक्ति में अधिकरण अर्थ निकलेगा क्योंकि लूट प्रत्यय अधिकरण अर्थ में आया तो धर्मशास्त्र धर्म शास्त्र का प्रवचन होने में यानी मेरा शास्त्र धर्म का प्रवचन करने वाला है तो इसके धर्म प्रवचन करा, करने में वेद की प्रामाणिकता है हाँ जी हाँ जी हाँ जी वेद के वचन होने से ये मैं धर्म बता रहा हूं, से नहीं, नहीं नहीं ऐसा अर्थ नहीं निकलेगा ये कह रहे हैं तदवचना धर्मशास्त्र प्रवचन धर्मशास्त्र धर्म प्रवचन शास्त्र मैं जो बता रहा हूं ये धर्म प्रवचन शास्त्र होने से धर्म प्रवचन शास्त्र होने के कारण से वेद की प्रमाणिकता है यानी मेरी व्याख्या में वेद की प्रमाणिकता है ये कहना चाहते है मेरा जो है धर्म प्रवचन शास्त्र है तो मेरा धर्म प्रवचन शास्त्र है तो मेरे इस धर्म प्रवचन शास्त्र में वेद की प्रामाणिकता है यानी वेद इस धर्म को स्वीकार करता है क्योंकि वेद में इसी धर्म को बताया गया है हाँ ठीक है तो हेतु में कोई भी विभक्ति आ सकती है हेतु में कोई भी विभक्ति आ सकती है पकड़ में आ रहा है तो फिर आप आग्रह क्यों करते हो नहीं। मैं नहीं था। तो आप यही तो कहना चाह रहे थे आमना वचनाथ मतलब आप अच्छा, सीधे ऐसा है वो तो सीधे सीधा अर्थ इसलिए है ना आप आमना में पंचमी विभक्ति लगा करके प्राम्याण आमनायस्य प्रामाण्यात नहीं प्रामान्या, आम्नायस्या, प्रामान्या। आम्नायस्या, प्रामान्या, वो ऐसा बनेगा नहीं प्रामाण्यात क्योंकि आमनायस्य में शिष्ट विभक्ति करेंगे तो प्रामाण्यम में सप्तमी पंचमी विभक्ति नहीं आ सकती प्रामाण्यम में पंचमी विभक्ति नहीं आएगी ये कृदंत है ना तो आमना प्रामाण्या ऐसा नहीं सूत्र ठीक से नहीं बन पाएगा ऐसा ही सूत्र ठीक बनता है आमना ये प्रामाण्यम अस्थित वेद की प्रामाणिकता है ऐसा है वेद की प्रामाणिकता है।, है, मेरे, मेरे है नहीं नहीं नहीं वो आप कहना चाह रहे हैं ये तो स्पष्ट कह रहे हैं ना क्योंकि वचनात्म में वचन शब्द में लिट प्रत्यय है और लिट प्रत्यय अधिकरण अर्थ में है तो अधिकरण है तो अर्थ सप्तमी अर्थवा लेंगे ठीक है ना तो मेरे धर्म प्रवचन में मेरे धर्म प्रवचन की व्याख्या में वेद की प्रमाणिकता है ये कहना चाहते हैं ठीक है तो फिर देखिए तस् शब्द से प्रकृति में जो धर्म शब्द आ रहा है उसका ग्रहण होता है तस्य धर्मस्य से वचनम तदवचनम उस धर्म का जो वचन है उसको तदवचन कहते हैं अब वचन में अधिकरण अर्थ निकलता है अस्विन नीति ऐसा आ, आ, इस वचन में ऐसा अर्थ निकला उच्चते अस्विन नीति इसमें यह बात कही जा रही है इस अर्थ में वचनम शब्द है तो प्रवचन शास्त्रम धर्म प्रवचन शास्त्रम तो प्रवचन शास्त्र अर्थात धर्म प्रवचन शास्त्रम तस्मा वैशेषिक दर्शन धर्म प्रवचन शास्त्र होने से वेद से प्रमाणत्व स्वीकुर वेद की प्रमाण प्रमाणिकता को हम स्वीकार करते हैं अर्थात धर्म प्रवचन शास्त्र की व्याख्या में जो भी मैं व्याख्या करूंगा इस व्याख्या में वेद की प्रामाणिकता है ऐसा मैं स्वीकार करता हूं अपनी बात कुछ नहीं कहना चाहता हूं ये इसका अभिप्राय है आमनायो वेदा सूत्र में जो आमनाय शब्द आया है ये आमनाय वेद के लिए आता है आमनाय शब्द वेद को वेद का पर्याय है वेद को आमनाया भी कहते हैं तो आमनायो वेदा वेदा खलू धर्म प्रवचन शास्त्रम और साक्षात वेद भी धर्म प्रवचन शास्त्र है वेद में भी धर्म बताया गया समस्त पदार्थों के धर्मों को बताया गया उक्तम ही मनुना मनु ने भी ये बात कही है वेदो किलो धर्म मूलम अखिलो वेदा ठीक है ना संपूर्ण वेद धर्म का मूल है ऐसा मनु ने भी कहा है और धर्मम जिज्ञासमानम प्रमाणम परमम प्रमान श्रुति मनु ने ये भी कहा है धर्मम जिज्ञासा धर्म को जो जानना चाहते हैं उन व्यक्तियों के लिए तो ये जो श्रुति है वेद है परमम प्रमाणम ये श्रेष्ठ प्रमाण है सबसे बड़ा प्रमाण है हाँ जी हाँ जी नहीं यहां जो आ, वेदो अकिलो धर्म मूलम जो कहा है ना संपूर्ण वेद धर्म का मूल है तो यहां धर्म शब्द से आप कोई भी धर्म ले लेना कोई आपत्ति नहीं।, तो नहीं आचार वाला तो सीमित हो जाएगा तो पूरा वेद आचार वाला नहीं है इस बात को भी आपको समझना है मतलब वेद में आचार वाला धर्म एक पार्ट है एक अंश है मतलब जहां वर्णाश्रम के कर्तव्य बताएंगे ना वो धर्म है अपने अपने आश्रम के कर्तव्यों का पालन करना धर्म है पर पूरा वेद केवल आचरण को ही थोड़ा बताएगा मेरी बात समझ में आ रही है आपको इसलिए यहां यहां जो धर्म है यह व्यापक अर्थ में है वेदों की लो धर्म मूलम यह धर्म शब्द व्यापक अर्थ में है मतलब सभी धर्मों को बता रहा है सभी वस्तुओं के धर्मों को बता रहा है यहां पर केवल वर्णाश्रम रूपी धर्म को नहीं बता रहा है बताने वाले नहीं है इसलिए प्रयोग नहीं होता है वहां बताने वाले केवल स्थूल धर्म को लेकर के बताते हैं क्योंकि वहां उतना ही आवश्यक है अब इस धर्म को लेकर के अब व्याख्यान दो यदिशाला में समझ में नहीं आएगा किसी को क्योंकि उनके पीछे पृष्ठभूमि नहीं है भूमिका नहीं है वहां धर्म शब्द से जो प्रचलित धर्म है उसी को लिया जाता है इसलिए लोग व्याख्यानों में उसी धर्म को लेकर के बात करते हैं प्रत्येक वस्तु के धर्म को लेकर के नहीं बताया जा रहा है ठीक है ऐसा हाँ जी शास्त्र, शास्त्र, शास्त्र, धर्म धर्म हाँ नहीं यहां धर्म प्रवचन शास्त्र तो वैशेषिक दर्शन को बोले जा रहे हैं धर्म प्रवचन तो शास्त्र प्रमाण वेद से है है <Iím todda> अब केवल शब्द को लेकर के बता रहे हैं यहाँ पर तो वेद है धर्म प्रवचन तो और वेद भी धर्म प्रवचन तो शास्त्र है वो भी तो धर्म को बताता है ये कहना चाह रहे वेद भी धर्म ही बताता है प्रत्येक पदार्थ के धर्मों को बताता है प्रत्येक पदार्थ के गुणकर्म स्वभावों को बताता है तो लेकिन धर्म तो प्रवचन प्रवचन शब्द जो आ रहा है इसमें मैंने ऐसा सुना है कि प्रवचन शब्द अर्थ का प्रवचन शब्द का अर्थ ऐसा होता है कि जितने भी ऋषियों ने शास्त्र बनाए हैं, वो प्रवचन करता है उसके वो नहीं है क्या बोलते तो निर्माण करता नहीं है। ठीक है तो प्रवचन शास्त्र वेद को कैसे बोला जा सकता है क्योंकि तो वेद को भी प्रवचन कहते हैं तो प्रवचन शब्द अर्थ जिसमें कि किसी ने लिया हुआ ऐसा है ईश्वर ने भी तो लेकर के तो आपको बताया अपने में तो बहुत बड़ा वेद है उसके पास यानी पूरा अनंत अनंता वेदा ईश्वर के पास अनंत वेद है उसमें से कुछ आपके लायक जितना है उतना बताया है हाँ ऐसा ही बोला जाता है ऐसा ही इसकी व्याख्या है अनंता वेदा वेद तो अनंत है ईश्वर के पास तो अनंत ज्ञान है सीमित ज्ञान नहीं उसमें से जितना आपके लिए आवश्यक है उतना लेकर के प्रवचन किया है आपके लिए वेद के रूप में हाँ हाँ दूसरे से लेकर ठीक है कोई दूसरे से भी ले से ऐसा है दूसरे से लेकर के जो किया जाता है वो भी प्रवचन किया जाता है अपने में से लेकर के जो बोला जाता वो भी प्रवचन है ऐसा है मेरे पास बहुत ज्ञान विज्ञान है उसमें से थोड़ा सा आपको दे रहा हूँ मैं प्रवचन के रूप में इसलिए उपनिषदकार कहते हैं ना जब वो पढ़ाने के लिए आता है तो गधे का सिर लगा करके आता है सुना कभी आपने नहीं सुना है? हमारे स्वामी जी हमारे गुरु जी बोला करते हैं इस बात को स्वामी सत्यपति जी इस बात को बोला करते हैं वो ये कहते हैं जो अध्यापक है पढ़ाने वाला जो होता है ये ऋषि के बारे में वहां पर उपनिषद में आया है कि जब विद्यार्थियों को पढ़ाना होता है वो अपना सिर वहाँ हटा करके गधे का सिर रख करके आते हैं ताकि उनके समान बन सके विद्यार्थियों के समान बना बन करके उनके साथ ढंग से डील कर सके हाँ उनके स्तर पर जा करके, हाँ इसमें क्या है अज्ञानी है अज्ञ वय भवती बाल है अज्ञानी तो है ना गदा का मतलब यहाँ पर अज्ञानी गधे का मतलब है वह गधा जो है अज्ञान का ही द्योतक है गधे को गधा इसलिए कहते हैं किसी आदमी को ये तो गधा ऐसा जो बोला जाता है, वो का ही प्रतीक होने के कारण मूर्ख को गधा बोला जाता है और विद्यार्थी मूर्ख ही होता है क्योंकि ज्ञान नहीं है उसके पास में उस ज्ञान को पाने के लिए आया हुआ होता है ऐसा ठीक है आगे बढ़े अथवा इसी सूत्र की व्याख्या दूसरे ढंग से अब वहां कर रहे हैं अथवा मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्री अनुसृत यद पूर्व मीमांसा दर्शन लक्ष्यीकृत्या धर्म व्याख्यानम न करो मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्रों को अनुसरण करके यानी मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्रों का अनुसार अथवा मीमांस दर्शन को लक्ष्य बना करके उनके अनुसार धर्म के व्याख्या न करो तत्र भवता धर्म व्याख्याने ततः किम वैशिष्ट्यम तो इस धर्म शास्त्र के यानी आप जो वैशेषिक दर्शन में जिस धर्म के व्याख्यान कर रहे हैं इस धर्म के व्याख्यान में ततः वैशिष्ट्यम उन दोनों धर्मों से विशिष्ट क्या है कोई विशिष्ट है क्या जो आपने व्याख्या करना चाह रहे हैं अतः किम लक्ष्य कृत तद व्याख्यान करिये अथवा आप और क्या लक्ष्य बना करके आप इस वैशेषिक दर्शन का व्याख्यान करना चाहते अत्र उच्यते उस संदर्भ में कहा जाता है भूमिका पकड़ में आ रही जी तो सूत्र वही है तदवचनामना प्रामान्यम मैं अत्र व्याख्यातव्य धर्मे वेदस्य से प्रमाणत्व स्वीक्रियते मेरे द्वारा व्याख्यात धर्म जो है मेरे द्वारा व्याख्यान करने योग्य जो धर्म है उस धर्म में वेदस्य से वेद की प्रमाणिकता स्वीक्रियते स्वीकार किया जाता है मेरे द्वारा वेद की प्रमाणिकता को स्वीकार किया जाता है वेदम लक्ष्यी धर्मो व्याख्याते वेद को लक्ष्य बना करके वेद के आधार पर ही मैं धर्म की व्याख्या करूँगा जी वेद को लक्ष्य बनाकर यानी वेद के आधार पर यह लक्ष्य का मतलब है वेद के अनुसार वेदम लक्ष्य कृत्य का मतलब है वेद के अनुसार वेद के अनुकूल धर्मो व्याख्यास्यते से धर्म की व्याख्या की जाएगी यथ क्योंकि तदवचनाद ईश्वर वचनात् अब तदवचनात् शब्द से उससे यह भिन्न अर्थ कर रहे हैं तदवचनाथ ईश्वर वचनात् ईश्वरस्य से वो ईश्वर का प्रवचन होने से कौन वेद वेदा ईश्वरस्य से वेद ईश्वर का प्रवचन होने से वेदा ईश्वर प्रवचन वेद ईश्वर का प्रवचन है जैसा कि वेद मंत्र कहता है प्रणूनम ब्रह्मनस्पति मंत्र वगती उत्यम वेद मंत्र है यजुर्वेद का ये प्रणूनम प्रकर्षेण नूनम प्रनूनम यानी आश्चर्य की बात है निश्चित बात है कि ब्रह्मनस्पति ये जो ब्रह्मांड के पति परमपिता परमेश्वर जो पालक है प्रशंसनीय मंत्रम मंत्र को वदती बताता है कहता है प्रवचन करता है ऐसा जी हाँ जी भी कोई शास्त्र शास्त्र कि हाँ क्या कभी भी किसी शास्त्र की अपने को थोड़ा प्रमाण दे रहा है वो ईश्वर को सिद्ध करने तो के लिए प्रमाण ईश्वर को सिद्ध करने के लिए तो तो तो नहीं दे रहे अपने दर्शन को सिद्ध करने के लिए वेद का प्रमाण दे रहे ये बोला नम क्या ये लिए बात कि लिए बोला कि लिए बोला प्रमाण किसने नहीं वेद वेद मेरे दर्शन में वेद प्रमाण है और वेद आ, ऐसा कहता है ये प्रमाण दे रहे वेद हैं हाँ। ये, ये वेद ईश्वरकृत नहीं है ये बताया नहीं जा रहा है ये कह रहे हैं मेरे शास्त्र की प्रामाणिकता वेद के कारण से है ये कहना चाहिए पहले मेरी बात को समझ लीजिए आप इस तरह चलेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा यहां ये कहना चाह रहे हैं कि जो मैं जिस धर्म की व्याख्या कर रहा हूं मेरे धर्म की व्याख्या वेदानुकूल है इसमें वेद प्रमाण है क्योंकि वेद में भी ऐसा ही व्याख्यान किया गया वेद में भी ऐसा ही बताया गया ये पूरा जो संसार है ब्रह्मांड है जो पंचमा भूतों से उत्पन्न हुआ है यह कैसे कैसे उत्पन्न हुआ कैसे भगवान ने इसकी रचना की है इस बात को वेद में कहा है जो वेद में कहा हुआ धर्म है उसी धर्म को मैं अपने शास्त्र में बता रहा हूं यह कहना चाह रहे पकड़ में आ रहा है अब वेद इसमें कहता है तो उस वेद का एक प्र, प्रमाण दिया है उन्होंने कि प्रणूनम ब्रह्मनस्पति मंत्री उत्तम प्रशंसनीय मंत्र को ब्रह्मनस्पति ब्रह्मांड को बनाने वाला पति परमात्मा ने वती बताता है मनुष्यों को कि ऐसा ऐसा इस संसार को मैंने बनाया ये बात है, नहीं है।, कि ऐसा नहीं। तो कि है क्या पूछते हैं समाज में संसार को बोल कि इसको बनाया। A, तो इसमें क्या, क्या दिक्कत है? है।, है तो पहले भगवान को सिद्ध किया जाता है जब भगवान सिद्ध हो जाता है तो फिर उसके वेद को सिद्ध किया जाता है फिर उस वेद के प्रमाण को बताया जाता है ऐसा केवल यू लोक में ऐसे ही वेद ऐसा कहता है ऐसा कोई नहीं बताएगा जानकार जानकार केवल सीधा वेद का प्रमाण नहीं देता पहले ईश्वर की सिद्धि करता है जो ईश्वर को नहीं मानते उनके सामने सबसे पहले ईश्वर को सिद्ध करता है क्योंकि सृष्टि के माध्यम से ईश्वर को सिद्ध करेगा क्योंकि सृष्टि ही ईश्वर को सिद्ध कराने में सबसे बड़ा प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण है इसके अतिरिक्त तो सृष्टि को हटाएंगे तो ईश्वर को कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता ईश्वर की सिद्धि सृष्टि से ही होती है क्योंकि सृष्टि को मनुष्य नहीं बना सकता यह सिद्ध है मेरी बात पकड़ में आ रही सृष्टि को मनुष्य नहीं बना सकता मनुष्य मनुष्यतर ही कोई होगा बनाने वाला जो भी हो एबीसी वही ईश्वर है जब उस ईश्वर को एबीसी का को मतलब कोई भी व्यक्ति ठीक है कोई भी एक व्यक्ति तो वो जो है जो भी है वो ईश्वर है उसकी जब सिद्धि हो जाती है फिर वेद को सिद्ध किया जाता है जैसा ये संसार है ऐसा ही वर्णन वेद में है तो वेद थ्योरी के रूप में और सृष्टि प्रैक्टिकल के रूप में है दोनों में समानता होने के कारण से जैसे सृष्टि को ईश्वर ने बनाया है ऐसे ही वेदों की रचना भी ईश्वर ने की है यानी वेद भी ईश्वर ने दिया है दोनों में समानता है फिर वेद को सिद्ध करेंगे तब फिर वेद का प्रमाण देंगे ऐसा है ठीक है तथा च प्रशस्त ही हाँ जी बोलिए हाँ तीस, तीसरे सूत्र की व्याख्या दूसरे ढंग से किए हाँ एक ही सूत्र को दो प्रकार से व्याख्या की है इसलिए संख्या वही सूत्र है ना पहले वाला सूत्र ही है पुनरुक्त तब हो पुनरुक्त तब होता है जब आ, उस सुनो पहले पुनरुक्त उसको कहते हैं जो बात कही है उसी बात को दोबारा बताएंगे ना तब पुनरुक्त होगा क्या अंतरा मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ पुनरुक्त तभी तो ये पुनरुक्त तो इसलिए है ना ये भी तीसरा ही सूत्र है वो भी तीसरा सूत्र है तो अंक में बदलाव कैसे देंगे एक ही सूत्र को दो बार से व्याख्या की है इसलिए संख्या तो वही रहेगी संख्या के रूप में तो पुनरुक्त तो ठीक है लेकिन व्याख्या अलग अलग है हाँ जी हाँ और सूत्र संख्या तो पुनरुक्त तो होगा ही पुनरुक्त दोष इसमें कोई नहीं आएगा पुनरुक्त दोष नहीं आएगा क्योंकि वही वही चीज को दो बार रखे हैं तो उस, उसका संख्या भी वही देना पड़ेगा ना नहीं तो संख्या में अंतर आएगा ठीके? हाँ जी तथा प्रशस्त पाद प्रशस्त पाद भाष्यकार भी वैसा ही मानता है क्या मानता है तच्च ईश्वर चोदना भी विक्ता व्यक्ता धर्मा तच्च और वह जो भी ये वैशेषिक दर्शन है वो ईश्वर चोदनाभिव्यक्ता अथवा ये संसार तक्षक मतलब ये संसार ईश्वर चोदना व्यक्ति धर्मा देवा ईश्वर की प्रेरणा से अभिव्यक्त धर्म से ही ये संसार अभिव्यक्त है ऐसा ठीक है तीसरा सूत्र भी जी तछक मतलब संसार हाँ ये जगत ये जगत जो है ईश्वर की प्रेरणा से अभिव्यक्त हुआ है अस्मिन् शास्त्रे व्याख्यात धर्मो न ऐयिकलोक फलप्रदो मनुस्मृत्यादि मनुस्मृत्यादिधर्मशास्त्र प्रतिद्यो वर्णश्रम धर्मो न आमुष्कजन्म फलप्रदो मीमांसा शास्त्र वर्णिता अपितु शास्त्रवर्णित कर्मकांडाख्य अभाभ्याषलो धर्म विशेष तत्व्यकेत तो अस्त्रे इस शास्त्र में धर्म व्याख्या करने योग्य जो धर्म है हमारा इस शास्त्र का जो मुख्य प्रतिपाद्य विषय है वह धर्म का हयी का मतलब है यह लोके इस लोक में फलप्रदा केवल इसी लोक में फल देने वाला नहीं है हमारा धर्म और जो कि मनुस्मृत्यादि धर्मशास्त्र प्रतिपाद्य वर्णा वर्णाश्रम धर्म जैसे मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्रों में प्रतिपाद्य जो वर्णाश्रम का धर्म है वो इस लोक में फल देने वाला होता है न चा अमुष्मिका परजन्मनि फलप्रदा और न ही अगले जन्म में फल देने वाला है जो धर्म हम बताने चाह रहे हैं जो कि मीमांसा शास्त्र में वर्णित कर्मकांड नामक धर्म है वो जो कर्मकांड नामक धर्म जो है उसका फल कब मिलता है अगले जन्म में मिलता है तो अगले जन्म में देने वाला फल भी नहीं है हमारा धर्म और इस जन्म में फल देने वाला भी नहीं है अपितु तो उभाभ्याम भिन्ना इन दोनों फलों से भिन्न निश्रेष सफला निश्रेष फल को देने वाला है जो धर्म विशेषम बताना चाह रहे हैं वो निश्रेष फल को देने वाला है और वो धर्म विशेष क्या है तत्व वो तत्व ज्ञान धर्म को जानने धर्म विशेष उत्पन्न जो तत्वज्ञान है वो तत्व ज्ञान निश्लेष रूपी फल को देने वाला है जो हमारे धर्म पद से कहा जाने वाला है यानी जिन पदार्थों के धर्मों को हम बताएंगे उन धर्मों को जानने से जो तत्वज्ञान उत्पन्न होता है उस तत्वज्ञान से निश्रेष रूपी फल प्राप्त होता है ये इसका अभिप्राय हाँ जी आमुष्म का मतलब होता है आमुष्मिका अगला जन्म जी आगे आगे ये भी दिया। आगे को ही खोल करके बताया दूसरे शब्द से पर्यायवाची वाची शब्द से हाँ जी जो, तो ये इस जो उसकी करते है तो तो मनुस्मृति में मुख्य रूप से इस जन्म में प्राप्त होने वाले धर्म की व्याख्या करता है मुख्य रूप से हाँ और मीमा सदर्शन जो है मुख्य रूप से अगले जन्म में प्राप्त होने वाले फल को बताता है मनुस्मृति में पर जन्म में फल को प्राप्त होने वाला भी बताया जाता है लेकिन उसका मुख्य वो नहीं है मीमांसा शास्त्र में इस जन्म में प्राप्त होने वाले फल को भी बताता है लेकिन वो मुख्य नहीं है ये इसका अभिप्राय है वक्ता के अभिप्राय को लेना है ना हमको हाँ जी पकड़ में आ रहा है जी हाँ सूत्रार्थ भी बताता हूँ हाँ जी तो हो जाएगा नहीं आक्षेप नहीं होगा ना क्योंकि वक्ता का अभिप्राय को समझना है क्योंकि वक्त जैसा हम समझ रहे हैं तो भाष्यकार भी तो समझता है ना इस बात को तो वो जिस बात को समझ करके वो गलत कैसे बोलेगा फिर भी वो बोल रहा है तो इसका अभिप्राय लेना है वो क्या कहना चाहता है ऐसा क्योंकि सब जगह अविधा के रूप में नहीं लिखा जाता है ये अविधा वाक्य नहीं है ये लक्षणा वाक्य है हाँ जी आप बता रहे हैं क्या सूत्रार्थ तो एक ही है आप सूत्रार्थ लिख लीजिएगा हमा, हमारे द्वारा कहा हुआ धर्म पहले का नहीं। ना जी तीसरे तीसरे वाले का पहले, का पहले अच्छा पहले वाले का अर्थ लिखना चाहते हैं हाँ पहले, पहले वाला अर्थ लिख लीजिएगा ठीक है मेरे द्वारा कहा जाने वाला धर्म की कहा जाने वाले धर्म की मेरे द्वारा कहे जाने वाले धर्म की मेरे द्वारा कहे जाने वाले धर्म की व्याख्या में वेद की प्रामाणिकता है Ah, मेरे द्वारा कहे जाने वाला कह, कहे जाने नहीं मेरे द्वारा कहे जाने वाले धर्म में दोनों का एक ही अर्थी है वैसे दोनों का एक ही अर्थ है सूत्रार्थ तो दोनों का एक ही है भाष्य अलग अलग है ठीक है सूत्रार्थ दोनों का एक ही है वही अर्थ है मेरे द्वारा कहे गए धर्म में ईश्वर वचन की प्रमाणिकता है बस इतना अर्थ जोड़ सकते मेरे द्वारा कहे हुए धर्म में ईश्वर वचन की प्रामाणिकता है बस इतना थोड़ा सा जोड़ सकते बाकी दोनों का अर्थ एक ही है चले हम आगे हाँ जी हाजी क्या का भी ये तो भी अच्छा ये तो आप भी दे वाला जिससे लिखिएगा जिससे अभ्युदय और निश्रेष की सिद्धि होती है वह धर्म कहलाता है जिससे अभ्युदय और निश्रेष की सिद्धि होती है जिससे अभ्युदय और निश्रेष की सिद्धि होती है उसे धर्म कहते हैं ठीक है हाँ जी इसमें जो धर्म धर्म विशेष बताया गया है तो, तो होगी तो हाँ जी तत्व तो ज्ञान से हाँ जब तत्व ज्ञान हो जाए इस जन्म में तत्व ज्ञान हो जाए तो इसी जन्म में हो जाएगा अगले जन्म में तत्व ज्ञान हो जाए तो अगले जन्म जब तत्व ज्ञान होता है तब होता है सही निश्चित तो तत्व ज्ञान है ना तत्व ज्ञान जब हो जाए तब होगा तो अब इसी जन्म पिछले पीछे जो कहा कि मनुस्मृति के अनुसार तो मुख्य रूप ऐसी जो है कर्मकांड वाला जो मीमाशा शास्त्र है वो अगले जन्म हाँ जी तो वहाँ भी दोनों हो सकता है अगर इसी जन्म अगर उस धर्म का पालन ठीक करे मनुस्मृति वाला हाँ जी हो जाएगा तो मुक्ति चला जाएगा वहाँ ये नहीं कहा जा रहा है वहां जो वर्णाश्रम का जो धर्म बताए जा रहे हैं ना उसका पालन करने से इसी जन्म में उसको फल मिलता है वो तो अभ्युदय को ध्यान में रख करके बताया जा रहा है वह मोक्ष ध्यान में रख करके नहीं बताया जा रहा है अब अच्छा कर्म करिएगा आपको अच्छा फल मिलेगा ठीक है ना माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करो तो आपको सुख मिलेगा अच्छा फल मिलेगा ऐसा या आप ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करिएगा तो आपको अच्छा फल मिलेगा यानी विद्या प्राप्त होगी आपको ऐसा ठीक है ना गृहस्थ आश्रम का पालन करने वालों को अच्छा फल मिलेगा अच्छा धन अर्जन होगा जो भी है उनका है ऐसा अलग अलग आश्रमों का जो धर्मों का पालन किया जा रहा है ना वो मुख्य फल उनका संसार में मिलने वाला है मोक्ष का नहीं है वो हाँ अगर उसी को कोई मोक्ष के लिए करता है वो एक अलग बात है वो कोई स्वतंत्र रूप से करेगा ऐसा ठीक है हाँ जी नहीं नहीं नहीं उन दोनों से नहीं मतलब वैसे तत्वज्ञान से अभ्युदय तो बीच में एक साधन हो गया अभ्युदय की, प्रा की प्राप्ति तो होती है लेकिन मुख्य फल अभ्युदय भी नहीं है इस शास्त्र का इस शास्त्र का मुख्य प्रयोजन अभ्युदय भी नहीं है इस शास्त्र का मुख्य प्रयोजन तो निश्रेयस है हाँ गोण रूप से अभ्युदय भी है क्योंकि चौथा सूत्र यही कहता तत्वजात निश्रेयसम धर्म विशेष से उत्पन्न तत्वज्ञान से निश्रेयस की प्राप्ति होती है ऐसा ऐसा सूत्र आप देखिएगा धर्म विशेष प्रसूतात् तत्वज्ञात निश्रेयस ऐसा इसका अर्थ निकलेगा ठीक है धर्म विशेष से उत्पन्न जो तत्वज्ञान है उस तत्वज्ञान से निःश्रेष को प्राप्त होता है व्यक्ति तो यहां मुख्य फल जो है वो निश्रेयस है वैसे भी प्रत्येक शास्त्र का मुख्य फल ही निश्रेयस है ये तो एक गौण फल है जो अभ्युदय है बिना अभ्युदय के निश्रेष नहीं मिल सकता इसलिए अभ्युदय को जोड़ा गया है ये इसका मुख्य कथन है मुख्य अभिप्राय है ठीक है तो अब इतना ही रखते हैं हाजी जी जी अभी तो शुरू करवाए नहीं ना मतलब और करवाऊ ऐसा अभी समय भी तो तीन चालीस हो गए ना तो इसको पूरा करने में ज्यादा समय चला जाएगा आप इसको पढ़कर के आते हैं अच्छी तरह फिर भी इतने प्रश्न अच्छा प्रश्न इससे हटकर के होते हैं ना तो समय ज्यादा चला जाता है ठीक है कोई बात नहीं प्रारंभ में ऐसे चलेगा कुछ ओंकार Oh